ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है वेताल पच्चीसी की तीसरी कहानी पुण्य किसका धुन के पक्के राजा विक्रम पुनः पेड़ के पास गए पेड़ से शव को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डाल दिया फिर यथावत श्मशान की ओर तीव्र गति से चल दिए तब शव के अंदर के वेताल ने कहा राजन मैं तुम्हें समय बिताने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ वर्धमान नगर में रूप से नाम का राजा राज करता था एक दिन उसके यहाँ का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसके खर्च के लिए क्या चाहिए? तो उसने जवाब दिया हजार तोले सोना सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है उसने जवाब दिया मेरी स्त्री बेटा और बेटी राजा को और भी आश्चर्य हुआ आखिर चार जने इतने धन का क्या करेंगे फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली उस दिन से वीरवर रोज हजार तोले सोना भंडारे से लेकर अपने घर जाता उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता बाकी दो हिस्से करके एक मेहमानों वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता आप खाता काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता एक बार आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई उसने वीरवर को पुकारा तो वह तुरंत आ गया राजा ने कहा जाओ और जाकर पता लगाकर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर, जाकर देखता क्या है कि सिर से पाँव तक, तक एक स्त्री गहनों से लदी, लदी कभी नाचती है कभी कूदती है और फिर सिर पेट पेट कर रोती है लेकिन उसकी आंखों से एक बोंद आंसू नहीं निकलते वीरवर ने पूछा तुम कौन हो क्यों रो रही हो उसने जवाब दिया मैं, मैं राज, राज लक्ष्मी, लक्ष्मी हूँ रोती इसलिए हूँ कि राजा, राजा के घर में खोटे, खोटे काम, काम होते हैं, हैं। इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर एक महीने में मर जाएगा सुनकर विरवर ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है स्त्री बोली हाँ है ना? यहाँ से पूरब में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विद्या टल सकती है फिर राजा सौ बरस तक बेघटके राज करेगा वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल सुनाया स्त्री ने बेटे को जगाया बेटी भी जाग पड़ी जब, जब बालक ने बात, बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, बोला। आप, आप मेरा शीश काट कर, कर जरूर, जरूर चढ़ा दें। एक दे तो आपकी आज्ञा दूसरे स्वामी का काम, काम तीसरे यह देवता, देवता पर चढ़े इससे बढ़कर बात और क्या होगी आप जल्दी करें वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा अब तुम बताओ स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में ही है चारों जने देवी के मंदिर में पहुँचे वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा हे hey देवी मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ मेरे राजा की सौ बरस की उम्र हो इतना कहकर उसने इतने जोर से खांड मारा कि लड़की का शीश धड़ से अलग हो गया भाई का यहाँ हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला बेटा बेटी दोनों चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा उसने भी अपना सिर काट लिया राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ वह आया उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके, उसके लिए चारों प्राणियों की जान चली गयी वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से है यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली राजन मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ तू जो वर मांगेगा सो दूंगी राजा ने कहा देवी अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं, हैं, तो इन, तो इन चारों को जीवन दे दो देवी ने, ने अमृत चारों को उन जीवन दान दिया इतना, दिया। इतना कहकर कर, वेताल, वेताल बोला, राजा, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ राजा विक्रम बोले राजा का वेताल ने पूछा क्यों राजा ने जवाब दिया इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर, चाकर का प्राण देना, देना धर्म है।, है लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट, राजपाट छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है यह सुनकर वेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा गया अभी आप सुन रहे थे वेताल पच्चीसी की तीसरी कहानी किस्ता वाचक स्वर भारती परिमल